माँ की बातें स्वामी अरूपानंद काशीधाम धाम नंबर 1912 मंगलवार एकादशी लगभग एक बजे दिन को माँ काशी अद्वैत आश्रम पहुंचे और कुछ समय वहाँ ठहर किरण बाबू के नए मकान लक्ष्मी निवास में आ गई मकान एकदम नया था आश्रम के समीप ही था बरामदा बड़ा चौड़ा था देखकर माँ प्रशंसा करती हुई बोली भाग्यवान हुए बिना यह सब नहीं होता तंग जगह में रहने से मन भी तंग हो जाता है खुली जगह में दिल भी खुल जाता है माँ इस मकान के दुमझले में उठते ही जो पहला कमरा पड़ता है उसमें थी साथ में थी गोलाब माँ मास्टर महाशय माँ की पत्नी तथा और भी कई स्त्री भक्त नीचे प्रज्ञानंद स्वामी तथा हम लोग रहते थे दूसरे दिन ही माँ पालकी में विश्वनाथ और अन्नपूर्णा के दर्शनों को गई शनिवार को काली पूजा के दिन सुबह दिवाली के दिन माँ फिर से अद्वैत आश्रम आई और सेवाश्रम को देखा पूज्यपाद महाराज ब्रह्मानंद जी हरि महाराज तुर्यानंद जी बाबू, डॉक्टर कांजीलाल आदि बहुत से लोग उपस्थित थे केदार बाबू ने माता जी की पालकी के साथ चलकर उन्हें सब वर्ड दिखाए और हर एक का परिचय दिया अन्य जो भी देखने का था वह सब देखकर मां दक्षिण ओर के बरामदे में कुर्सी पर बैठी और केदार बाबा से बातें करते हुए थेवाश्रम के मकान बगीचा और उसकी व्यवस्था की बड़ी प्रशंसा करने लगी बोली यहाँ पर ठाकुर स्वयं विराजमान है और मां लक्ष्मी पूर्ण होकर स्थित है अच्छा यह पहले किस तरह शुरू हुआ यह पहले किसके दिमाग में आया केदार बाबा ने उत्तर में चारू बाबू आदि सज्जनों की निष्ठा और अध्यवसाय की बात बतलाई और कहा मकान बनते समय बूढ़े बाबा खड़े रहकर काम कराते थे महाराज ब्रह्मानंद जी ने केदार बाबा के उद्यम परिश्रम और निष्ठा की बात कही मां आनंदित हो कहने लगी स्थान इतना सुंदर है कि काशी में रह जाने की इच्छा हो रही है माँ के अपने निवास स्थान में लौट जाते ही एक भक्त ने आकर अध्यक्ष से कहा माताजी के नाम पर यह दस रुपया सेवाश्रम के लिए दान स्वरूप जमा कर लीजिए माताजी द्वारा प्रदत्त दस रुपये का यह नोट उनके आशीर्वाद के रूप में अभी भी सेवाश्रम द्वारा सुरक्षित रखा गया है चौदह दिसंबर शुक्रवार को माँ पालकी में कालभैरव वेणुमाधव त्रैरंग स्वामी नागपुरा राजा का मंदिर ग्वालियर राजा का मंदिर शंकटा विरेश्वर और मणिकर्णिका आदि स्थानों के दर्शन हेतु गई और शाम तक लौट आई गोलाप माँ तथा अन्य स्त्री भक्त गाड़ी में गई थी एवं खगेन महाराज पालकी के साथ चलते हुए गए थे एक दूसरे दिन वैद्यनाथ और तिलभाडेश्वर के दर्शन कर माँ ने कहा था ये स्वयंभू लिंग है बाद में एक दिन संध्या के पूर्व वे केदारनाथ के दर्शन करने गई कुछ समय गंगा दर्शन करने के पश्चात संध्या आरती के दर्शन किए बोली ये केदार और वे केदार हिमालय वाले एक हैं दोनों में योग है इनका दर्शन करने से ही उनका भी दर्शन करना हो जाता है ये बड़े हैं एक दिन माँ सारनाथ देखने गए कुछ साहब विदेशी लोग भी देखने गए थे वे अबाक हो सारनाथ की प्राचीन कीति देख रहे थे माँ बोली जिन लोगों ने किया अर्थात ये सारा बनाया वे ही फिर से आए हैं और अचरस से देख कह रहे हैं कैसा अद्भुत सब बनाया है सारनाथ से लौटते समय महाराज ने माँ को अपनी गाड़ी में भेजा पहले तो माँ किसी प्रकार राजी नहीं हुई बोली नहीं नहीं उस गाड़ी में राखाल आया है राखाल वगैरह आएंगे मुझे इस गाड़ी में कोई तकलीफ नहीं होगी माँ की गाड़ी जब दृष्टि से ओझल हो गई तब महाराज जिस गाड़ी में चढ़े थे उसका घोड़ा भिदक गया और रास्ते के बाजू के खंदक में गाड़ी समेत उलट गया महाराज का शरीर कई स्थानों पर छिलकर लहू लुहान हो गया माँ ने इस दुर्घटना सुनकर कहा था यह विपत्ति मेरे ही भाग की थी राखाल ने जोर करके उसे अपने ऊपर ले लिया ऐसा न होता तो मेरी गाड़ी में तो कच्चे बच्चे थे राधु, भूदेव आदि पता नहीं क्या दुर्घट घट जाता माँ एक बार काशी में दो साधुओं के दर्शन किए गंगा तीर में एक नानकपंथी साधु थे और दूसरे थे चमेलीपुरी जब चमेलीपुरी के दर्शन किए तो गोलाब माँ ने उनसे पूछा कौन खाने देता है इस पर वृद्ध ने अत्यंत तेजस्विता और विश्वास के साथ कहा था एक दुर्गा माई देती है और कौन देगा उत्तर सुनकर माँ बड़ी प्रसन्न हुई थी निवास पर लौट संध्या के पश्चात हमसे कहने लगी आह बूढ़े का चेहरा आंखों के सामने झूल रहा है मानो छोटे से लड़के हों दूसरे दिन माँ ने उनके लिए संतरे संदेश मिठाई और एक कंबल भिजवा दिया बाद में एक दिन जब मैंने माँ से अनान्य साधुओं को देखने की चर्चा की तो वे बोली और क्या साधु देखना उस दिन तो देखा है और साधु है कहाँ